ओम बोल लंबे सर ओम हो गया बत्तीस चलेगा इसमें थोडी मेहनत करनी पडेगी बत्तीस भूमिका हैं बत्तीस की अथ एथ एट विक्षेपा विषेपा सधि प्रतिपक्ष सामधि प्रतिपक्षाभ्या अभ्यास वैराग्या निरोधव्या कतें ये जो विक्षेप हैं समाधि के विरोधी हैं सारे जो अब तक बताए और ये समाधी के विरोधी जो विक्षेप हैं, दो उपायों से अभ्यास और वैराग्य से निरोध करने योग्य है इनको भी अभ्यास वैराग्य रोकना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान तो पीछे बता वी उपाय हुय सारे मला अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान इपायो सोग के बाधको को रोका जाता ठीक होगे तत्र अभ्यासस्य तत्र अभ्यास विषय विषय उपसंहरण उपस आह इदम आह तो इस संदर्भ में अभ्यास के विषय को प्रस्तुत करते हुए सूत्रकार ये कहते हैं अब ये जो विषय उपसंगरण शब्द है इसके दो तरह से अर्थ बनेंगे एक तो ऊंचा अभ्यास तो यहां पूरा हो रहा है तो वो बताया था अभ्यास वैराग्य फिर ईश्वर प्रणिधान ये जो बड़ा मुख्य प्रसंग था वो उच्च महत्व वाला वो तो पूरा हो रहा और अब कुछ प्रारंभिक अभ्यास आगे बताया जाएगा कोई ये चौंतीसवें सूत्र से बताएंगे तो चौंतीसवें सूत्र से जो प्रारंभिक अभ्यास बताएंगे छोटे छोटे उपाय मन को रोकने के लिए उसका एक तरह से भूमिकासी बनाते हैं अगले एक दो सूत्रों में उसकी भूमिकासी बनाते हैं और उस विषय को अब प्रस्तुत किया जाएगा सूत्र बत्तीस तत तत्प्रतिषेधार्थम तत तत एक तत्व एक तत्व अभ्यास अभ्यास तत्व मतलब वे जो विक्षेप थे उन विक्षेपों का प्रतिषेध विरोध करने के लिए रोकने के लिए प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए तो एक तत्व ईश्वर भी है एक तत्व आकाश भी है एक तत्व जीवात्मा भी है कई चीजें हैं परंतु प्रसंग से यहां पर एक तत्व का अर्थ ईश्वर लेना चाहिए क्योंकि ईश्वर का अभ्यास यदि करेंगे तो उससे ये सारे बाधक हट सकते हैं ईश्वर में इतना शक्ति सामर्थ्य है कि यदि हम उसका सहारा लेंगे तो सारे बाधक दूर हो जाएंगे आकाश का अभ्यास करेंगे या आत्मा का अभ्यास करेंगे तो उससे ये फल नहीं मिलेगा ये परिणाम नहीं आएगा इसलिए यहां पर एक तत्वकार्थ ईश्वर कर लेते हैं तो इन सब बाधकों के विनाश के लिए तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व ईश्वर का चिंतन करें उसका मनन करें उसका विचार करें उसका ध्यान करें उसका अभ्यास करें तो ये सारे बाधक हट जाएंगे ये सूत्रार्थ हो गया अब आगे भाष्य को देखिए वि, विक्षेप प्रतिषेधार्थम विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वालंबनम एक चित्तम अभ्यसे अभ्य तो योगाभ्यासी क्या करे विक्षेप प्रतिषेधार्थम विक्षेपों के विनाश के लिए उनको हटाने के लिए दूर करने के लिए एक तत्व अवलंबनम चित्तम अभ्यसेत ऐसे चित्त का अभ्यास करे जो चित्त एक तत्व का अवलंबन ले रहा है एक तत्व का चिंतन कर रहा है ऐसे चित्त का अभ्यास करे सार यह हुआ कि व्यक्ति अपने चित्त में एक तत्व को बिठाए और उस पर चिंतन मनन करे विचार करे तो उससे सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे तो जो सूत्र की बात थी वो तो इतने ही भाषा में पूरी हो गई एक ही पंक्ति में मुख्य बात अब तो थोड़ा सा वो कुछ खंडन मंडन सा है तो जैसे कल परसों की हमारी बात चली थी कि वक्ता या लेखक लिखने में या बोलने में स्वतंत्र वो अध्येता के स्तर को ध्यान में रख करके अपनी बात कहता है श्रोता के स्तर को ध्यान में रख के वक्ता बोलता है इसी तरह से कुछ बातें प्रासंगिक उस समय की वर्तमान में चल रही होती हैं तो उनको भी कहीं उठाकर बीच में प्रसंग में उनका भी उत्तर दे देता है जैसे आजकल चल रहा प्रसंग निर्मल बाबा का खुद चल रहा था तो कोई, प्र, कोई भी प्रवक्ता चलते चलते उसकी बात छेड़ देगा जो आजकल करंट टॉपिक थे उस पर तो कहीं ना कहीं चर्चा आई जाती तो इनके समय में भी एक उस समय का करंट टॉपिक था वो था क्षणिकवादियों का क्षणिकवाद बौद्ध सम्प्रदाय की एक शाखा है उसकी एक मान्यता है कि हर वस्तु एक क्षण तक जीवित रहती है उसका जीवन काल एक क्षण ही है और वो क्या है एक तो ये बात होगी क्षण क्षणमात्र जीवन है उसका उसके बाद वो नष्ट हो जाती है और अगले क्षण में नई वस्तु पैदा हो जाती है मान लीजिए ये पुस्तक है तो इसका जीवन काल केवल एक क्षण है एक सेकंड अगले सेकंड में ये किताब मर जाएगी और इसकी जगह दूसरी पैदा हो जाएगी ऐसे उनकी मान्यता है ऐसे ही टेबल है कुर्सी है पंखा है रेडियो है टेलीविजन है हर वस्तु एक क्षण तक जीवित रहती है अगले क्षण में वो बदल जाती है ऐसे ही मनुष्य है पशु है पक्षी है गाय है घोड़ा कुत्ता सब प्राणी यहां तक कि आत्मा भी एक क्षण मात्र जीवी है वो भी है क्षणि जीता है चित्त भी जो भी चीजें सारी चीजें एक क्षण तक जीवित रहती ऐसी मान्यता वालों का नाम है क्षणिकवादी और इस मान्यता का नाम है क्षणिकवाद तो क्षणिकवाद का उस समय बहुत जोर चलता था जब व्यासि ने यह भाष्य लिखा तो उन्होंने देखा चलो प्रसंग आ गया इन क्षणिकवादों की भी थोड़ी टीका टिप्पणी कर दे जैसे कोई आज बात चलती है तो हम कह देते हैं भाई वो निर्मल बाबा की तरह मत करना हाँ लाल चटनी से कृपा नहीं होती और हरी चटनी खाने से कृपा होती है तो ऐसा मत समझना उसका खंडन कर दिया ना ऐसे ही इन्होंने क्षणिकवाद का खंडन किया उस समय उसका जोर चलता होगा अब तो सारी अगली बातें बस वो क्षणिकवाद के समीक्षा में ही है जो मूल बात सूत्र की वो तो भाष्य में एक ही पंक्ति में पूरी होगी तो आगे कहते हैं यू प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्र प्रत्यय क्षणिकम चम चित क्षिप्तम विक्षिप्तम तू कह रहे हैं यसे तू जिस व्यक्ति के विचार में जिसके मत में जिसकी मान्यता में ऐसा माना जाता है प्रत्यर्थ नियतम प्रति अर्थ नियतम प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित निश्चित प्रत्येक मात्रम ज्ञान कराने वाला क्षणिकम एक चित्त एक वस्तु के लिए निर्धारित है वो उसका ज्ञान कराता है और वो क्षणिक है मतलब ये मान लीजिए लैपटॉप है मैंने इसको एक सेकेंड में देखा तो मैंने जो चित्त से देखा चित्त के माध्यम से और मैं हूं देखने वाला आत्मा आत्मा का समय भी जीवन काल एक क्षण है चित्त का जीवन काल भी एक क्षण है इस लैपटॉप का जीवन काल भी एक क्षण है तो एक क्षण में ये तीनों की तीनों चीजें समाप्त हो जाएंगी अगले क्षण में आत्मा भी नया होगा चित्त भी नया होगा लैपटॉप भी नया होगा तीनों चीजें नई नई होंगी तो प्रत्येक क्षण में एक एक चित्त एक एक वस्तु के लिए निर्धारित हो गया वो एक ही वस्तु को पकड़ेगा अगले सेकंड में तो वो खत्म ही हो जाएगा तो कहते हैं जो व्यक्ति ऐसी मान्यता स्वीकार कर रहा है कि एक क्षण तक ही वो रहता है और हर वस्तु को एक एक क्षण तक ही जानता है तो उसकी मान्यता में तस् उसके विचार में सर्वम चित्तम एकाग्रम उसकी मान्यता में तो जितने भी चित्त होंगे वो सब के सब एकाग्र ही होंगे नास्ति है वो विक्षिप्तम विक्षित्त तो हो ही नहीं पाएगा चित्त विक्षिप्त कैसे होता है जब एक चित्त अनेक वस्तुं की ओर भागे एक सेकंड मे बॉटल कोसरे सेकंड मे मायक्रोफोन देखा तीसरे सेकंड मेपटॉप देखा चौथे सेकंड में ट्यूबलाइट देखी एकही चित्रने चार सेकंड में चार चीजे देखी तो हम कहसते विक्षिप्त होग्या कबी इसो देखता कभको देखता है। एक जगा नाही टिका इधर भाग रहा उधर भाग रहागने वा तबी तो, तो सिद्ध होगा जब वो चार सेकंड तक टिके अब जब टिकता एक सेकंड अगले सेकंड में तो मरी जाता है तो विक्षिप्त होने के लिए उसको अवसर ही कहा मिला अवसर ही मिला तो उस व्यक्ति के मान्यता में सारे चित्त एकाग्र ही होंगे दस सेकंड तक वो दस वस्तुओं को देखेगा एक सेकंड में एक वस्तु दूसरे सेकंड में दूसरी तीसरे में तीसरी तो हरेक चित्त एक एक वस्तु में एकाग्रह विक्षिप्त होने का तो अवसर ही नहीं इसलिए यह दोष आता है उसके पक्ष में हा जी अगर क्षणिक वाद्यवाद क्यू निर्माण इन्फे ध्यान तो वाद क्यो निर्माण कियाब व्यक्ती वेद को पढ़ना छोड देता है और वैदिक परंपरा गुरु शिष्य परंपरा टूट है तब वो स्वच्छंद विचार करने लगता है अपनी मर्जी से जो मन में मे आई सोचता है फिर वो मोटी भाषा में उसकी गाड़ी ट्रैक से हट जाती है फिर कहीं का कहीं भटकता है वो तो वैदिक परंपरा में तो ये मान्यता थी कि एक व्यक्ति एक वस्तु दीर्घ जीवी है लंबे समय तक रहती है मान लो शरीर है उदाहरण आत्मा तो अमर है वो तो मरता ही नहीं अनाधित काल से अनंत काल तक रहेगा वो तो नित्य है पर शरीर कम से कम सत्तर अस्सी साल तो जीता है शरीर मे परिवर्तन होता रहता है हर समय सेल्स रहते हैं, नए सेल टूटते नये सॅल बनते राहते छे साठ वर्ष सेल नये होते हैं, बॉक्टर लोक छ सात वर्ष में सारे नये सॅल आजात पुराने मर जाते हैं। पर इतना होण्या वैदिक सिद्धांत हे है की व्यक्ती वही राहता भले सारे शरीर के सेल बदल गे होत वर्ष मे दस वर्ष बाकी कोचानते को हा वी आदमी व्यक्ती वही रहता राहता उन देन वीता व्यवहार वही रता वैदिक सिद्धांत अन लोगोने वैदिक सिद्धांत कोणा ध्यानसे नाही सुना ध्यानसे पढा नाही और इतना अंश पकडल्या हर समय परिवर्तन होता राहता जे हर भौतिक वस्तू मेटम घेते गती होती रहती है। शरीर मी होती राहतीये शरीर भी बनता राहता बिगडता राहता नये सॅल बनते पुराने टूटते परिवर्तन आता जो मूल एकत्व एक था उस शरीर का उसको छोड़ दिया और इन शरीर आदी पदार्थो को का अणुओात मन लिया कि एक संघात है एक झुंड है परवाणु का बस य गतिशील है परमाण और बदलता तर भटक गे ॲसी मान्यता स्वीकार करली अब येत मान्यता ती गलत जलत बाब चलतीये तो जो सी पढाने वाला होता है अध्यापक तो वो तो सावधान राहता व विद्यथि सावधान करता देखो ॲसी बाब गलत ॲसा मतमान गलत मान्यता अगर इस गलत मान्यता कोरकार करलंगे व्यवहार तो फिर व्यवहार में अन्याय होगा बहुत सारे व्यवहार बिगड जाएंगे हमारे अगर क्षणिक वाद को मान लिया जाए थोडी देर के सारा व्यवहार बिगड जायगा एक व्यक्तीने आज किती रुपये उधार दि पचा हजार उधारले जाऊ कितने दिन में उसने देवटा होय मास में, बोला ठीक है, तो आज पचास हजार दे दो महिने जे वसूल करे पचास हजार लाव और वो कहेगा तुमने कब दोन दो महिना पहिले मर गा तुम कौन हो वसूल तो वे क्षण मे मराता ना तुमने द्या तुम कौन हो वसूल करण्या मर गा देण्या मर्या सब ख होगा बता कोण कसलेगा और कस बँक का व्यापार सब फेल हो जाएगा और बिजनेस सारा फेल हो जाएगा होाहक दुकानदार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब हो जाएगा इसलिए सारा व्यवहार ना बिगडे तो अच्छे बुद्धिमान लोग पढ़ाने वाले वो गलतियों से सावधान करते ऐस मत समज क्षणिक होते हुभी वस्तू वीती आहे भले अंतर्गत अवयव मे परिवर्तन भले होता फिरभी अवयवी वही का वही रता येवधानी याद रो मान्यतालती उलटी सीझी व सिद्धांत ठीक करता सिद्धांत या ठिकाय की ॲसा मत मन की हर वस्तु क्षणिक है यदि हर वस्तू क्षणिक होती सारे चित्तो एकाग्र ही हे फिर विक्षिप्त होण्यास ही नहीं बनेगा अवसरही नाही आय ॲसी बाब होगी की चित्त विक्षिप्त होही नाही सकता व दुसरी बाहेरोधी टकरातीय क्या अगली बात सुनिए पढ़िए यदि यदि पुनरिदम पुनरिदम सर्वत प्रत्याहत्य प्रत्यात्य एक अर्थे एक अर्थे समाधीये समाधीये तदा, तदा एकाग्रम एकाग्रमतः न प्रत्यर्थनीयतम प्रत्यर्थनीयतम तो दोनों बातों में टकराव है विरोध है यदि आप चित्तादि को क्षणिक मानते हो तब तो सारे चित एकाग्र ही होंगे क्षणिक होने से अगले क्षण वो टिकता ही नहीं तो विक्षिप्त हो ही नहीं पाएगा दूसरी ओर आप ये भी कहते हो यदि पुनरिदम सर्वत प्रत्याहित यदि इस चित्त को चारों ओर से सभी विषयों से खींच वापस लौटा के खींच करके वापस लौटा करके पुनः एकस्मिन अर्थे समाधिये फिर एक वस्तु में ईश्वर में आदि आदि किसी एक पदार्थ में हम समाहित करते, हैं, करते हैं। ऐसी बात कहते हो, तब ये एकाग्र करते यदि ॲसी बाहेदाभवती एकाग्र तब येत्र होता इधर उधर भाग रास पकड के एक जगा लगात अगर ॲसी बाहेो हो, इत्यता न प्रत्यर्थनीयता फेर व पेवाली बाद्ध नाही हो पाय की हर वस्तु केली एक चित्र निश्चित हैर तो एक चित्र अनेक वस्तु मे जाक मे जाते हुए को हम रोक रे फिर एकाग्र कर इसलिए बातों में इलि या तो पहली ठीक है या दूसरी ठीक है अब तुमको निर्णय करणार दो मे कौनसी ठिकाणी दृष्टी मे बाद वॉली ठीक आहे चित्र स्थिर वस्तू है, है करोडो सर्व तक चलता रहता है, जीवित राहता बना राहताय नष्ट नाही होता शरीर भी सत्तर अस्सी सर्व तक जी लता मकन सो डेढ सो सर्व तक बना राहता व एकही होता मकोन भले टूट फूट होती रिपेअरिंग भी होती हा पुरानी ईटें हट जाती हैं पुराना पस्टर हट जाता है नई ईटें लग जाती हैं नया प्लास्टर हो जाता है उसके बावजूद भी वही मकान कहलाता है जब पूरा गिरा देंगे तब माना जाएगा हाँ अब यह मकान नष्ट हो गया पूरा गिराने पर और जब तक वही दीवारें खड़ी हैं उसी में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग होता रहे कोई बात नहीं मकान वही कहलाएगा तो सौ डेढ़ साल तक चलेगा तो वैदिक सिद्धांत यही है कि वस्तु देर तक टिकती है और उसमें भले रिपेयरिंग होती रहे फिर आगे कहते हैं यो अपी जो अपी सदृश सदृश प्रत्यय प्रत्यय प्रवाहेण प्रवाहेण चित्तम चित्तम एकाग्रम एक मन्यते मनते तो सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी के विचार में यो अपी जो भी पूर्व पक्षी ऐसा मानता है पूर्व पक्षी जिसका विचार टेढ़ा मेढ़ा है गलत सलत उसको बोलते हैं पूर्व पक्षी या वो प्रश्न उठाने वाला उसको पूर्व पक्षी सिद्धांति कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर देने वाला अथवा जिसका सही सिद्धांत है जिसकी मान्यता सत्य है वेदानुकूल है उसको बोलेंगे सिद्धांति तो सिद्धांति बोलता है यो अपी जो भी पूर्व पक्षी ऐसा मानता हो सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम वो ये कहना चाहते है कि जो पूर्व पक्षी ये मानता है मैंने दस सेकेंड तक लगातार एक बॉटल को देखा एक ही बॉटल को दस सेकंड तक लगातार देखा तो मेरा मन एक ही वस्तु में टिका हुआ है बॉटल में दूसरी जगह तो नहीं भाग रहा और दस सेकेंड तक प्रत्येक सेकंड में मुझे बॉटल का ही ज्ञान हो रहा है हर सेकंड में उसी का ज्ञान हो रहा है तो मेरा मन एकाग्रह एक ही वस्तु में एकाग्रह पर इस एकाग्रता की स्थिति क्या है सदृश प्रत्येक प्रवाहेण दस सेकंड मे हर सेकंड मे लगात एकही वस्तू का ज्ञान हो रहा है बॉटल है अगले सेकंड भी य बॉटल है अगले सेकंड भी य बॉटल है तो जो ज्ञान का प्रवाह है सदृश है एक जैसा अब दस सेंड तक को देखने गारह सेकंड मे मे कुर्सी कोखा और अगले पाच सेकंड तक कुर्सी कोखा तो ग्यारह से पन्द्रह सेकंड तक जो पांच होंगे सेकंड उसमें मुझे कुर्सी का ज्ञान हुआ तो ग्यारह से पन्द्रह तक ये सदृश प्रत्यय प्रवाह हो गया एक से दस तक बॉटल में सदृश ग्यारह से पन्द्रह तक कुर्सी में सदृश पर दस और ग्यारह में वीस सदृश हो गया दसवें सेकंड में बॉटल का ज्ञान हुआ ग्यारहवें सेकंड में कुर्सी का हुआ ये वी सदृश हो गया विरुद्ध हो गया भिन्न ज्ञान हो गया तो ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानता हो कि 10 सेकंड तक मैंने बॉटल को देखा और 10 सेकंड तक मुझे एक जैसा ज्ञान होता रहा ये बॉटल है ये बॉटल है ये बॉटल है ये बॉटल है इस तरह से समान ज्ञान होते हुए मेरा मन एकाग्र है कोई ऐसा मानता हो तो तस्य उसके मत में उसके विचार पक्ष में एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त धर्म वो जो एकाग्रता बन रही है एक ही वस्तु में जो उसका मन टिका हुआ है बॉटल में यदि वो प्रवाह का धर्म है चित्त के प्रवाह का क्योंकि चित्त क्षणिक है तो दस सेकंड तक 10 चित्त पैदा हो जाएंगे तो 10 चित्त जो बारी बारी से आएंगे ये प्रवाह बन गया चित्तों का तो यदि ये, ये एकाग्रता उस प्रवाह का धर्म है तदा एकम नास्ती प्रवाह चित्तम तब वो जो प्रवाह चित्त है वो एक नहीं माना जाएगा क्यों क्षणिकत्वाद वो तो क्षणिक है तो हर सेकंड में नया ही चित्त आता है तो एक सेकंड मे पहिला चित्र सेकंड में दूसरा तीसरे सेकंड में तीसरा चौथे में चौथा तो दस हो जाएंगे, दस सेकंड मे दितमें एकाग्रता बनी हुई हा एकही वस्तू का ज्ञान हो रहा है, दस सेकंड तो चित्त एक नाही रहा चित्र क्षणिक होण्यास वस माने जायगे और एक चित्त मे एक तर का ज्ञान राहि बॉटल है अगले चित मे न ज्ञान आयगा या बॉटल है इस तरह से तो तब भी क्या हुआ कि चित्त विक्षिप्त तो हो ही नहीं पाया वो एक ही सेकंड में एक ही वस्तु को ही पकड़ पाया बस फिर दूसरी बात कहते हैं अथ प्रवाहांश से अथ प्रवाहांश एवं एव प्रत्यय प्रत्यय धर्म धर्म सर्व सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही सदृश प्रत्यय प्रवाही व वी सदृश प्रत्यय प्रवाही वी सदृश प्रवाहीत प्रत्यर्थ नियत एकाग्रह एव्षिप्त चित्त इथे विक्षिप्त चित्त अनुपत्ती अनुपत्ती तब्य विक्षिप्त न चित्त चदृश प्रत्यय प्रवाही हो च वी सदृश होणारही सेकंड फेर चो दस सेकंड तक बॉटल को देगे? और अगले पांच सेकंड तक कुर्सी को देखे चाहे हर सेकंड में बदलता रहे पहले सेकेंड में बॉटल दूसरे में टेबल तीसरे में कुर्सी चौथे में दीवार पांचवें में टेलीविजन हर सेकेंड में बदलता रहे तो भी वो ही है क्योंकि वो रहता ही एक सेकंड तो यहां पंक्ति को देखिए यदि प्रवाह के अंश का वो धर्म है प्रवाह के अंश रूप चित्त का वो धर्म है एकाग्रता स सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही फिर चाहे वो सारा का सारा सदृश प्रत्यय प्रवाही हो एक जैसा ज्ञान हो रहा लगातार दस सेकंड तक अथवा भी सदृश प्रत्यय हर सेकंड में बदल रहा अथवा दो, दो दो चार चार पांच पांच सेकंड में बदल रहा कैसा भी हो प्रत्यर्थ नियतत्वा चित्त तो एक वस्तु के लिए एक ही डिसाइडेड है निर्धारित है इसलिए एकाग्री थी कोई भी चित्त वो एक ही वस्तु में एकाग्र ही रहेगा इस प्रकार से भी विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति चित्त के विक्षिप्त होने का तो चांस ही नहीं आए उसकी तो असिद्धि है अनुपत्ति अर्थात असिद्धि है इसलिए ये सारी मान्यता गलत है एक और कहना के मन को चारों ओर से घसीटो वापस और एक ओर से कहना मन रहता ही एक सेकंड तक तो दोनों में विरोधाभास है इसलिए दोनों बातें ठीक नहीं तो ठीक क्या है उसका उपसंगार अगली पंक्ति में करते हैं सिद्धांति तस्मात् एकम एकम अनेकार्थम अनेक अवस्थितम अवस्थितम चित इसलिए सच्ची बात यह है एक ही चित्त है एकम अवस्थितम वो स्थिर है वर्षों तक रहता है वो नष्ट नहीं होता है क्षण में और अनेकार्थम वो अनेक वस्तुओं के लिए है एक सेकंड में किसी चीज को देखता है दस सेकंड में फिर बदल देता है फिर अगले बीस सेकंड में कुछ और देखता है अगले मिनट में कुछ और देखता है इस तरह से वो विषय बदलता रहता है सच बात ये है तो चित्त एक स्थिर वस्तु है क्षणिक नहीं है अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराता है बारी बारी से कराता है एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान कराता है दो चार पांच दस बीस का नहीं वो उसकी पद्धति है कार्य पद्धति इस प्रकार से ऐसा चित्त है ये बात सही है ऐसा मानना चाहिए जब हम ऐसा मानेंगे तो ही हम चित्त से रोक पायंगे रोकने का प्रश्न आएगा, कि इधर उधर भटक राहाको रोको रोक कर ईश्वर मे लगाओ एक तत्वाभ्यासा जो सूत्रकार करा की भागने रोको और एक तत्व ईश्वर मे लगाओ आप विक्षेप हट जायगे हे बाबत तब्बी संभव होगी जबो स्थिर हो जब चित्त टिकणेवाला हो दीर्घजीवी तो येते पॉसिबल अन्यथा नाही और इस पर खंडन मंडल इस क्षणिक यदि चित्न चित्न एक अनंता अनाता स्वभाविन्ना स्वभाविन्ना प्रत्य प्रत्य जान जाएरन अथ कथम अथ कथम अन्य प्रत्यय अन्त्यय दृष्ट दृष्ट्य अर्ता अमरता भवे हाँ दिक्षा, दिक्षा। हाँ न्याय में भी ये बात आई थी न्यायदर्शन में यहां भी चर्चा है तो यहां कहते हैं यदि चित्तेन एकेन अनविता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायेरन यदि पूर्व पक्ष की बात मान ली जाए कि हर सेकंड में नए नए चित्त पैदा होते हैं और वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं भिन्न भिन्न स्वभाव का मतलब एक चित्र बॉटल का ज्ञान करा रहा है स्वभाव से यहां तात्पर्य उसने एक वस्तु का अलग ज्ञान कराया दूसरे चित्र ने कुर्थी का ज्ञान कराया तीसरे ने सीढ़ियों का ज्ञान कराया चौथे ने टेलीविजन का ज्ञान कराया पांचवें चित्र ने घड़ी का ज्ञान कराया अब छठा चित्र जो आएगा उसका पहले वाले चित्र से तो कोई कनेक्शन नहीं तो पहले चित्र ने जो बॉटल को देखा था छे सेकंड में व्यक्ति कैसे याद करेगा मैंने मे सेकंड पहिले क्या चीज देखी थी उसको स्मृति कैसे आएगी स्मृति तो तब आहे जब पहला चित्र अपनी जानकारी दूसरे चित्र फॉरवर्ड कर, दे या कर दे। वो उसको दे के मर गोई बाई मी घडीको बॉटल को, को देखा था। ये तुम रखो आगे फिर जीवात्मा पूेगा की मी एक सेकंड पहिले सेकंड मे देखा तो उसको बता देना बॉटल को देखा। फिर दूसरे ने पीछे वाले से जानकारी हासिल कर ली और उसकी अपनी जानकारी दूसरे चित्त की और पहले वाले की ये दोनों तीसरे वाले को दे दी कि अभी एक घंटे बाद वो पूछेगा मैंने एक घंटा पहले क्या देखा तो उसको बता देना ये देखा था। ऐसे यदि पास ऑन करते जाए एक चित्त दूसरे को तो ठीक है पिछली जानकारी सारी स्टोर होती रहेगी और एक घंटा पहले क्या घटना हुई थी वो जीवात्मा उसको याद कर लेगा परंतु यहां तो एकही सेकंड तक टिक चित्त एक सेकंड मे दूस पास ऑन करी नाही पाता बिचारा पहिले मर जात बस उर भर गेले चित कोण्या टाइमही नाही मिळाला चित्त दूसरे कोणी जी नाही दे पायगा की मे जात तीसरे को नहीं दे पाएगा, तीसरा चौथे कोईभी कोई चित्त अगले चितो आपली जी मेमरी पास ऑन नाही करेगा परिणाम यह होगा कथम अन्य प्रत्यय दृष्ट अन्य स्मरता भवेत, पहले सेकंड में जो चीज देखी थी चित्त के द्वारा छत्तीसवें सेकंड वाला चित्त उसका स्मरण कैसे करेगा अर्थात स्मृतियां गायब हो जाएंगी जो हमारे व्यवहार में स्मृतियां चल रही कल आप गए थे सब्जी वाले के पास आपने बीस रुपए की सब्जी खरीदी या बीस का नोट दिया अट्ठारह की सब्जी खरीदी दो रुपया बाकी बच और उसको बोला भैया दो रुपया तो उसने उने बीबी जी छुट्टा नाही आहे ले लना आपण का ठीक है, चलो कल ले, ले, अब कल का दो रुपया आज तक याद थोडी वित वो तो भूल बांध जायगा वी आयगा रोज दो दो रुपये जागत राहते कमी दो रुपये जायगे की पाच रुपये जायगे कि पचास जायगे तो बहुत नुकसान होगा व्यवहार मी तर स्मृतियो मे गडबडी हो क्योंकि एक मनुष्य का देखा हुआ दूसरा मनुष्य याद नाही आपने आपरा देखा है ताजमहल नहीं देखा आपने आपल याद नाही कर सकते नाही करते आपण देखे कोद कर स्वयं देखी उसो आप याद कर सकते हैं जिसने देखी और जो याद कर अब तो व जीवित है वर टिका हुआ पास पुरणी स्मृतिया है व आपली स्मृतिओा सकता याद करता एक व्यक्ती केदार्थ कोसरा व्यक्ती नाही याद कर सकता स्वयं नाही देखा इसितीसवेकंड मे जो चित्र हैदे पहिले वेळे सेकंड वली जी प्राप्त की नाही ती पहिले सेकंड मेसन उस वस्तू की जारी की नाही छत्तीसव चित्र तो उत्तम स्मृती कॅसे करेगा तो गडबड होय सारी स्मृतिया फेल होी और स्मृतिय की अव्यवस्था सारा व्यवहार बिगड जाएगा इसलिए जायगाय मान्यता ठीक नाही कि एक क्षण तक चित रे और अगले क्षण मे नष्ट हो जाए या मान्यता गलत हा और आगे बात बाहेन्य प्रत्यय अन्य प्रत्यय उपचित कर्माशय कर्माशय अन्य प्रत्यय अन्य प्रत्यय उपभोक्ता उपभोक्ता भवेत, भवेत। कथम पीछे चे कथम अन्य उपभोक्ता भवेत कर्म किया एक चित्र ने और फल मिला किसी दूसरे को मजदूर सुबह से नौकरी कर रहा है मजदूरी कर रहा है और तनख्वाह मिली बेचारे को शाम को छह बजे है आठ घंटे काम करने के बाद शाम को उसको पैसे मिले तो जिसको पैसे मिले उसने तो सुबह से काम किया नहीं जिसने काम किया उस बेचारे को तो कुछ मिला नहीं हो तो मर गया कर करके ही मर गया तो सारा अन्याय होगा अव्यवस्था हो जाएगी इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं है कि कर्म कोई और करे फल कोई और भोगे, देखे कोई और स्मरण कोई और करे ये सारी है, क्षणिक वाद में ये सारे दोष आएंगे इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं व्यवहार से विरुद्ध है फिर कहते हैं कथनचित कथनचित समाधीयम समाधीयमान अपी एत अपत गोमय गोमय पायसीयम पायसीयम न्याय न्याय आक्षिपति आक्षिपति एक थोडी मजाक की बात भी बाबी दी हसते हुए जैसे कभी कभी कोई चुटला सुना देते कोई कस बात कस देते हैं, कहते कहते प्रवचन में लेख में, तो व्यास जी ने एक थोडी हसने बाहेब हम्म कुरु पक्षी पे ॲसे आक्षेप लगाय देखेगा कोई और याद कोर करेगा ॲसे कैसे होगा कर्म कोय और करेगा फल कोण और भोगेगा ॲसो थोडी होय नाही इलि तुम्ही बाब बेकार हैसं कोई दम नाही व्यर्थ जे ॲसे आक्षेप लगाय पूर्व बक्षी पे तो वो वेचारा तिल मिला गया, गया, और उसने जैसे तैसे करके अपना तसे दिया, क्या उत्तर द्याने देखो सब कुछ हो जाएगा, आप ऐसी ऐसी बातें मत कहो की कोई करेगा कोई और भरेगा कोई चोरी कोई और करेगा जेल मे जायगा चोरी होई बुधवार कोर पकडा गा शनिवार को तो शनिवार को पकडा गाने चोरी की नाही ती वुधवार को ही मर ग मान्यता और जे बुधवार चोरी की वेल मे पाया दंड मला नाही तो, तो अन्याय है जे सिद्धांतीने ॲसि आरोप लगा पूर्व पक्षीने उत्तर द्याय आब ये तीन पाच ऊचा नीचा मत करो सीधी सी बा चोरी करण्या चित्त और जेल मेवाितो चित्र हितुं क्या फर्क पडताय दोन चित्त हित आहे बस चित्त किया चित्त भोगा बस ऐसे गोल गोल कर मट्टी पोतने बा भोकणे चित्त ह करण्या स्मरणकर्ता भी चित्त सब चित बस ठीक आहे ठीक आहे ऐसे ऐसे दबाने कोशिश की, की बाध्दांत को। कहता हा की तुम ॲसी बाहेो हो। जैसे कोण व्यक्ती यु कहता हो गोबर और खीर दोन एकही चीज बीर और गोबर एक चीज है क्या कितीने पूर्भ खीर और गोबर दोन एक कैसे हुएस देखो खीर भी गाय से बनती हा और गोबर भी गाय से होता है दोनों गाय से ही तो होते हैं जब दोनों गाय से होते हैं तो दोनों एक ही चीज हुई तो जैसी यह मूर्खा की बात है ऐसी ही तुम्हारी मूर्खता की बात है कि करने वाला भी चित्त और भोगने वाला भी और देखने वाला भी चित्त स्मरण करने वाला भी तुम्हारी तो ऐसी मूर्खता वाली बात है पागलवन की बात है ऐसी बात मत करो अगल की बात करो बुद्धिमत्ता से बात करो ये बात हुई तो कथनचित समाधि मानम जैसे तैसे भी करके आप जो समाधान करेंगे इस बात का वो आपका जो समाधान है गोमय पायसीय न्यायम आपकी गोबर और खीर के घटना का भी अतिक्रमण करता है उसको भी मात कर रहा है ये तो उससे भी आगे जा रहा है मतलब मूर्खता की बात है कोई बुद्धिमत्ता की नहीं फिर और दोष बताते हैं पढ़िए क्विंच स्वात्म अनुभव स्वात्म अनुभव अपहनव अपहन चित्त चित्त अन्यत्वे अन्य प्राप्त होती प्राप्त होती फिर और दोष यह आता है कि यदि हर सेकेंड में चित्त बदलता रहे हर सेकंड में नया नया आता रहे तो जो मेरा अपना अनुभव है मेरे विषय में जो मुझे अनुभव है माई सेल्फ वो सेल्फ माई सेल्फ अनुभव झूठा हो जाएगा मैं अपने बारे में जो महसूस करता हूं वो मेरा अनुभव ही झूठा हो जाएगा मे अपने बारे में जो महसूस करता हूं, यह तो गलत नहीं हो सकता, आप सकाता ना उठेथे सुबिस्तर अमेरिके बजे आप है या बदल गए? है अगर गे अगर क्षण क्षण मे बदलंगे आप भी बदल जायगे आप वो महसूस होती गलत होम कोल पहिले थाई मे आज भी हर क्षणिक वाट ठीक हो तर मुती झूट हो रही है पर ऐसा तो कोई भी मानेगा नाही की मे पाच सर्व पहिले व्हि मी बदल मी रहा मे होसता सबी सोचते हैं। जो मे पाच सर्व पहिले थाही मैं, था, मैं आज जो मे दस सर्व पहिले था वी मे आज मै बदल आपली आत्मा का जो अनुभव वी चित्त अन्यत्वे प्राप्त होती चित्त क्षणिक मान्यपर अन्य अन्य मानने पर हर सेकंड मे नय मान्यपर आपली आत्मा का अनुभवी झुठा सिद्ध कथम कैसे यद अद्राक्ष तत् स्पृशा अस्प्राक्ष अस्प्राक्ष अहम्ती प्रत्यय अहम प्रत्यय सर्व प्रत्ययस्य प्रत्यय भेदे सती भेदे सती प्रत्ययि अभेदेन उपस्थित एक घंटा पहले आपने बॉटल को देखा था और अब एक घंटे बाद आप उस बॉटल को छू रहे ठीक है तो आप क्या बोलते हैं जिस बॉटल को मैंने एक घंटा पहले देखा था अब मैं उसी बॉटल को छू रहा बॉटल भी वही उसी को छू रहा हूं। जिसको मैंने देखा था मतलब बॉटल एक घंटे से वही की वही टिकी हुई है बॉटल नष्ट नहीं हो गई कोई नई बॉटल नहीं आ और मैं भी वही हूं जिसने देखा था और अब छू रहा छूने वाला भी मैं हूं देखने वाला भी मैं ही था एक ही व्यक्ति था जिसने देखा वही छूआ उसी ने छुआ तो यहां यह ध्यान देने की बात है यद हमाराक्षम जिसको मैंने देखा था मैं पर जोर लगाना है तत् स्पृशामी उसी को मैं छू रहा और यद चाक्षम और जिसको मैंने छूआ था तत्पश्या उसी को देख रहा हूं इस प्रकार से इन दोनों अनुभवों में अनुभूतियों में यद अहम प्रत्यय प्रत्ये जो मैं वाली अनुभूति है जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा ये मैं वाली जो अनुभूति है सर्वस्व प्रत्यय से यदि हर क्षण में चित्त अलग अलग माना जाए उस पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार तो फिर ये बात नहीं बनेगी जो कि प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित हो जो कि सच्चाई तो यह है कि जो देख रहा था वो भी एक ही है जो छू रहा है वो भी एक ही है प्रत्ययिनी ज्याता में अभेद रूप से उपस्थित हो रही है ये दो अनुभूतियां एक ही ज्याता में उपस्थित हो रही यदि हर क्षण में अलग अलग माना जाए चित्त तो ये बात नहीं बनेगी तब होगा की जिसने देखाई जिसने देखा चला गो छूनेवाला कोविभूती होनी चाहिए। और जिस, जिसको, देखा था वो भी कोई और चीज अब तो अब्की और, को रहे किसी और को देख रो किती और को देख रे किती और छूर देखने वाला कोण और छूने वाला कोण और सारी गडबड होयगी जब की ॲस नाही आहे प्रत्यक्ष अनुभव यहताय मै वही हा मैा मै छू रहा मैं वही का वही हूँ और बिल्कुल स्थिर हूं ठीक ठाक हूं देखने और छूने के दोनों ज्ञान एक ही ज्ञाता के द्वारा हुए हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है एक प्रत्यय विषय एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा, अभेदात्मा अहमति प्रत्यय अहम प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्नषु प्रथम अत्यंत भिन्नीष् चित्तेष् चित वर्तमान वर्तमान सामान्यमान एकम एकम प्रत्ययीनम प्रत्ययीनम आश्रिएत आश्रिएत तो कहते हैं एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्म अहमति प्रत्यय इन दोनों वाक्यों में जो अहमति प्रत्यय है मैं वाला जो अनुभव है जो ज्ञान है कि मैंने जिसको देखा उसी को मैं छू रहा हूं दोनों क्रियाओं में जो मैं वाली अनुभूति है वो एक ही वस्तु के विषय में है दिखने वाली वस्तु भी एक और देखने वाला व्यक्ति भी एक छूने वाला व्यक्ति भी एक इस तरह से एक ज्ञान विषय वाला जो ये अहम इति प्रत्यय है एक ही वस्तु के संबंध में वो कथम अत्यंत भिन्नेशु चित्तेष् वर्तमान पूर्व पक्षमता अनुसार हर सेकेंड में नए नए चित्तों के स्वीकार करने पर यह व्यवस्था कैसे बनेगी कथम एकम सामान्यम प्रत्ययिनम आश्रयेत, एक ही ज्ञाता को ये सारी अनुभूतियां कैसे प्राप्त हो सकेंगी यदि क्षण क्षण में नया नया चित्त मानेंगे तो फिर ये वही ज्ञाता देखने वाला वही ज्ञाता छूने वाला ये बात नहीं बनेगी आगे देखिए स्व अनुभव ग्राह्य स्व ग्राह्य च अयम चयम अभेदात्मा अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय अहम प्रत्यय तो अहम वाला जो ज्ञान है ये तो अभेदात्मा है अर्थात देखने वाला भी वही छूने वाला भी वही दोनों अभिन्न है एक ही वस्तु है जिसने देखा उसी ने छूआ और ये बात स्व ग्राह्य ये तो अपने अनुभव से गृहित है प्रत्यक्ष सभी लोग समझ रहे हैं जिसको मैंने देखा उसी को मैंने छुआ कल जिसको सब्जी वाले को दो रूपया बच गया था आज उसी से हम वापिस लाए ना कि किसी और से कोई और दूसरा देखा भी क्यों <laughs> जिसने हमारे रख लिए थे दो रूपये वही तो आज वापस देगा ना ये तो सभी लोग जानते हैं सबको प्रत्यक्ष अनुभव इस प्रकार से ये तो प्रत्यक्ष से सिद्धवाद और अब बताएंगे कि प्रत्यक्ष सबसे बलवान है न प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष महाात्म्यम महाम्यम प्रमाणांतरेण प्रत्यक्ष तो सबसे बडा प्रमाण है किसी किती अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत को दबाया नहीं जा सकता वो तो सबसे बलवान है और ये युभव तो प्रत्यक्ष वाला है. इसको कैसे उडा दोगे आपण वाला नाही है सबसे बलवान प्रमाण है मै वही हं जिसने देखा था मैं वही हा जिसने छुआ था। इसलिए जब पक्की बात है और प्रत्यक्ष सिद्ध है तो यही सत्य है आत्मा स्थिर है चित्त भी स्थिर है वस्तु भी स्थिर है बहुत सारी चीजे हैं, जो स्थिर हैं, क्षणिक नाही प्रमाणांतरम चमाणांतरम प्रत्यक्ष बलन प्रत्यक्ष बलन व्यवहारम लभते बाकी जितने भी प्रमाण हैं अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण उपमान प्रमाण जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत पर ही व्यवहार में आते हैं इसलिए सबसे बलवान और मुख्य प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। यदि प्रत्यक्ष न हो तो अनुमान नहीं हो सकता अनुमान होता ही प्रत्यक्ष के पश्चात उसका नाम है अनुमान बाद में होने वाला जान तो पहले कौन पहले प्रत्यक्ष तो पहले प्रत्यक्ष होगा बाद में अनुमान होगा प्रत्यक्षही नाही आहे तो अनुमान कॅसे चल पाय अनुमान होही नाही पायगा अच्छा उपमान में भी उदाहरण देना पडता है, उदाहरण प्रत्यक्ष होता है शब्द प्रमाण में भी कोई व्यक्ती पहले प्रत्यक्ष करता फेर उधार परता आपने सब्जी बनाई एक बार दो बार बीस बार बनाई पचास बार बना आपण सीखली प्रत्यक्ष होगा सब्जी कॅसे बनती है? अब किती सिखाएगे देखो बेटा सब्जी ॲसे बनती तो वो आपके वचन को शब्द प्रमाण मानके वैसे सीख लेगा कि सब्जी ऐसे बनती है पर पहले आपने प्रत्यक्ष किया तभी तो आपका वचन शब्द प्रमाण बना तो शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष पर टिका हुआ है उपमान भी प्रत्यक्ष पर टिका हुआ है अनुमान भी प्रत्यक्ष पर टिका हुआ है सारे प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत से काम करते हैं इसलिए कहा कोई भी अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष के बल से ही व्यवहार को प्राप्त होता है अगर प्रत्यक्ष नहीं है किसी विषय में तो कोई अनुमान और शब्द कुछ नहीं चलेगा उस विषय मेमाण काम नहीं करेगा जिस विषय में प्रत्यक्ष नहीं इसलिए सार क्या हुआ अंत में फे दोहराते तस्मा एकम, एकम एकम अनेकार्थम अनेक अवस्थितम चित्तम इलि सच बा एक है अनेक वस्तु मे भटकता है भागता हम भगा वैसे स्वयंनी भागता हम उसको भटकाते रहते हैं इधर से उधर घुमाते रहते हैं हमारा ही काम है उसको वापस खींच के लाना अनेक जगह भगाए नहीं अनेक जगह से उसको रोकें और एक ईश्वर में उसको टिकायें एक तत्व अभ्यास इसलिए एक तत्व में टिकाओ उससे हमारे सारे ये विक्षेप दूर हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे ये ईश्वर का अभिप्राय चलिए समाप्त हो रहा है समय भी पूरा हो गया फिर दूसरा दुसरा को शुरू करते हैं। दो हा कोण प्रश्न तो बोलिये कोण प्रश्न बाकी हो इस पर? विशेष प्रश्न तर नाही लिहिन अभिचे लोगो की बाबा समाप्त होईल समान्य हा अब कुछ विषय के लिए चलेगा, थोडा तेततीसवा जो सूत्र आनवा आगे वो तो सभी के लिए है कॉमन है और फिर चौतीसव सूत्र से सो उपाय जाएंगे, मन कोारंभिक स्तर के उपाय है अलग अलग छोटेछोटे उपाय चौतीस पैतिस छत्तीस सैतीस अडतीस उन्तालीस तक इतर सूत्र मे सा उपाय बांगेचा सूत्र फिर ऊची बादे समाधी की। और आपको कोई बात पूछनी है तो पूछिए अनेक चित्त अनेक चित। चित। चित चित। वो ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी ये मानता है कि एक सेकेंड में ही चित्त नष्ट हो जाता है मतलब एक, एक इंसान के, के अंदर जो एक चित्त है वो एक सेकेंड तक ही टिकता है बस अगले सेकेंड में नया चित्त हो जाता है वो चित्त खत्म हो जाता है और उसकी जगह दूसरा बन जाता है उनकी मान्यता ऐसी है सैकड़ों हजारों हाँ सैकड़ों हजारों चित्त एक ही दिन में नए नए पैदा होते रहेंगे और चित्त ही नहीं हर वस्तु हर वस्तु ये पंखा भी एक सेकंड में नया हो जाएगा <laughs> उनकी मान्यता ऐसी है। हर चीज पर उनकी अपनी मान्यता है क्योंकि वो ये देखते हैं ना कि एटम में गति तो है ये तो साइंस भी मानती है एटम के अंदर गति हो रही है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो घूमने से जो हो पहली वाली स्थिति बदल जाती है आ, कल एक व्यक्ति बच्चा था तो आज किशोर हो गया कल जवान हो जाएगा परसों बूढ़ा हो जाएगा थोड़े दिनों में उसकी शक्ल बदल जाती है उसका शरीर बदल जाता है परिवर्तन आता है ना तो ये परिवर्तन कैसे आया उसमें रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है रोज बदलाव आता है तो दस वर्ष के अंदर वो बदलाव दिखता है बीस वर्ष में कुछ और दिखता है चालीस वर्ष में और अधिक दिखता है तो रोज थोडा थोडा परिवर्तन होता राहता ये सच आहे पर्या मानते जे थोडा थोडा परिवर्तन होता है, तो कहते पूरी वस्तूही बदल गेली पर्या मानता वैदिक सिद्धांत मानता पूरी वस्तु न बदली उस पार्टिकल मे परिवर्तन हुआ परि की वही आहे वस्तु पूरी नाही बदली नाही तो व्यवहार फेल होोरी कोय और करेगा जेल मे जायगा अगर पूरी वस्तु बदल गे चोरने जनवरी मे चोरी की फे पोलिस इन्वेस्टिगेशन हुईर केस करते करते करते दिस फैसला हुआ गारा महिने बा गारह महिने बा जेल मेगा वरही होगा उस चोरी की नाही चोरी जनवारी वॉलने मरमरागे कब होतो सारा व्यवहार बिघड जायगा ना व्यवहार नाही बिघडना च सत्य सिद्धांत येत आहे की अवयव मे भे परिवर्तन होता राह वीक है उसके बावजूद भी अवयवी उन अवयवों का जो समुदाय रूप व्यक्ति है वो वो नहीं बदलता वो वही का वही रहता है वही अपने कर्म करता है और वही कालांतर में फल भोगता है आत्मा।, आत्मा वही रहता है व्यक्ति वही रहता है और उसका शरीर भी वही रहता है परिवर्तन होते हुए भी वही शरीर रहता है तभी तो हम उसको पकड़ के जेल में डालते उसी शरीर की पिटाई करते जो शरीर चोरी करने गया था <laughs> उसी शरीर की पिटाई करते जो चोरी करता येई शरीर हैरे भोगने वाईसी आत्मा है। आत्माने चोरी की ती और इस शरीर दाखा चोरी की ती शरीर के द्वाराही दंड देणार व्यक्ती वही का वी मानते तब्बी तो ये दंड व्यवस्था चलेगी लन व्यवहार सब चले सारा फेल होीवात्मा क्या शक्ती जो अवयविक रूप अवयविक रूप मेता हर वस्तु को जिससे कि जे लॅपटॉप है हा असा व्हिडिओ एक और रंग वास्तव में अवयवी है भी, केवळ वेग देख रहा है ऐसा नहीं है, अभी अभी है भी। ये सारा न्यायदर्शनने विस्तार चे बया की यदी अवयवी को नाही मानेगे तो फिर व्यवहार फेल होय वक्तिया हा थोडा कठीण आहे अवयवी का विषय थोड़ा सा ही देखते हैं जान तो पूरे वृक्ष हाँ वृक्ष तो पूरे का नाम है चारों और से जितने अवयव हैं, पूरे उसमें दस के भी हाँ उसके अंदर भी है दस हजार अवयव है मान लो मोटिवेदन में कम बोल रहा हूं एक समझने के लिए कि एक वृक्ष में दस हजार टुकड़े हैं उसके पार्टिकल्स अवयव और हम तो देख रहे केवल छह सौ जो हमारे आंख के सामने बहुत सारे तो उसके पीछे छुपे हुए पिछली साइड में तने के अंदर वाले पार्ट में, कुछ जमीन के अंदर जडे वी सारा ही कहला है तो वृक्ष पूरे दस का नाम है और हम उसमें से केवल पाच सात सो ही देख पाल समने फ्रंट मे जिस कनेक्शन हो रहा प्रत्यक्षही हो रहासा मान जा न्यायदर्शन मे की हमे पूरे वृक्ष का प्रत्यक्ष किया करलिया देखे तो पाच सात सो अभि है तो सारे दस हजार आपने तो पांच सात देखे फिर पूरे का प्रत्यक्ष कैसे हो गया वो इसी आधार पर हुआ कि उन सब के सब अवयवों में एक ही अवयवी है दस अवयवों में एक ही अवयवी अब उस अवयवी को चाहे आप इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो चाहे पीछे से देख लो चाहे आगे से चाहे दाए से चाहे बाएं से है तो एक ही इसलिए एक जो हम एक मानते हैं वही तो अवयवी है उसी के आधार पर तो व्यवहार करते हैं नहीं तो एक नहीं बोल सकते अवयवी काल्पनिक ह्या वास्तविक बिलकुल वास्तविक आहे ना क्षणिकवादि इथे क्षणिकवादी एक ओर तो क्षणिकवाद मानते और दूसरी ओर संघात अवयवी नाही मानते येते इनकी समस्या मी नाही मानता हां धीरे धीरे आता ठीक आहे धीरे धीरे समज मे आज क्य अवयविक ना मना जाय तो हमारे बहुत सारे व्यवहार अटक जायगे हा न्यायदर्शनने सिद्धी की है अवयवी की कि जबी वस्तू को किनारे खिचते यू तो हम्म दो सो अवयव पकडे केवळ हाथ मे दो सो अवयव आय हैस दस हजार जे दो सो कोिंचा दस हजार क्यो चले आह दस हजार तो पकडेही नाही वकि क्यो चले आहो इ चले आर की सारे के सारे जुडे हुए आपसमेंट और जुडने के बाद जो उसमें एकत्व पैदा हुआ, वही तो अवयवी है तो वो काल्पनिक नाही आहे है, वस्तविक हैलिंग चला आर जहा परक परमाण का ढेर हैर अवयवी की उत्पत्ती व्हि हुई तो वेग कनारा पकडे तो सारा नाही आयगाव थोडासाही आयगा तो जहा थोडासा आय समजलो यहा अवयवी नाही व्हा तो ढेर है और जहा एक कनारा पकड के खिचणे पर साराही चला जाय खिचा अवयवी है कार का अगला हिस्सा पकड के खिचो पूरी कार चली आएगी, इसका मतलब वो एक अवयवी और रेत का एक ढेर पडा हुआ है, उसमें से एक मठ्ठी भर के किनारा पकड के खिचो तो पूरा ढेर नहीं आएगा, जितन पकडेंगे उतना ही आयगाव यहा ढेर अवयवी नाही व अभयी नाही आहे व ढेर ही है ढेर के रूप मे संघात बोला जायगा अभि बोला क्यकी अवयवी की परिभाषाही वी आहे कि एक कनारा पकड के यदी सारा खिचता हो तो तोही अवयवी नहीं तो वो पास पास रखे हा परमाणू है माना जाएगा, पास, -पास तो रखे अभि नाही सीमा रेखा है अवयवी बना या नाही बना येतो सीमा रेखा है यदी कनारा खिचने से पूरा खिचा चला है, तो समझ लो बन चुका नाही खिचा अभयवी नाही बना भले परमाणु साथ साथ हैना उदाहरण सेना का उदाहरण लोक नाही ना। गौण कथन है का गौण कथन है एकना एक सेना, एक सेना गौण कथन है गौण कथन कब होता जब कि परख्य कथन हो जे कोख्य कथन हैर जहा अनेक कोण कथन है, और जहां अनेक को एक वो कथन है। तो सेना क्या चीज है पाच सो सिपाहो का समुदाय अह सारे सिपाई अलग अलग, अलग? अलग अलग होते हुभी उसको एक बोल रहे हैं. तो गौण कथन है अनेक सिपाहो मे एक सेना ऐसा कहना गौण कथन है एक वन उसमें एक हजार वृक्ष है तो वृक्ष अलग अलग तो अलग अलग होते हु एक बोल गौण कथन गौण कथन कोख्य कथन की आवश्यकता होती है. यदि कि मुख्य कथन ना हो गौण भी नो हो सकता तो यदी सेना मे एक सेना कहरे और अनेक में एक का तो काथन आहे हो। दस हजार आर्टिकल हैर दस हजार मे सबको जोड कर एक बना दिया। तो यहां एक अभयी बन चुका मे एक का कथन आहे वास्तविक कथन है सेना मेक मे एक काथन आहे व गौण कथन इस तो हां और धीरे धीर इसे और बह सारे उदाहरण दिसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सारे व्यवहार उसिविको हो नाही मानेगे तो एक घडा बना दिया, 500 परमाण का के, कणो का एक घडा बन गया, अगर आप अवयवी को मांते अवयव केवल अवयव तो है पाच सो आप तो बोलते हैं एक घडा लते मिट्टी आपण उठाला ना बाजार सोप मिट्टी के कण तो, तो नहीं बोलते आप बोलते हैं एक घडा लते आना चार घडे लेते आना मतलब एक घडे में एक अवयवी जिसको आप एक बोलतेख्या गुण तो ये संख्या गुण एक संख्या अवयवी केली और पाच सो संख्या अवयवो केली इस तर य अवयवी को निव्हान होईल एक घडा नाही बोल सकते फेर घडे के जो कण हैं मट्टी के परमाणू बहुत छोटे है अतिंद्रिय हैसे दिखते नाही और घडा तर दिखरा आख सो फिर दिवस संघात माने और अवयव न माने तो आंख सिखेगाही नाही क्यु अवयव दिखते नाही व अतिंद्रिय है दोष आयगा अवयवी व माने एक एक चीज कोर चर्चा फिर करते खिचणी शक्ती हा हाँ धारण आकर्षण और भक्ते ये सूत्र जाएगा इस अवयवी ने सारे अवयवों को धारण कर रखा है और आकर्षण जब इसको एक किनारे से खींचेंगे तो पूरा खिंचा चलाएगा तो इस तरह से जहां पर हो व्यवस्था तो वहां अवयवी को माना जाएगा और जहां अवयव आपस में एक दूसरे को धारण नहीं कर रहे रेत के ढेर में और एक किनारे खींचने पर पूरा ढेर नहीं खिंचा रहा तो वहां झुंड वहां समुदाय है वहां अवयवी नहीं एक बारम बोले ओ, ओ...